आत्मन एक छोटी सी कहानी से मैं अपने आज की बात शुरू करना चाहूंगा एक नया मंदिर निर्मित हो रहा था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 फिर घर के लोग तंग आ गए कोई पूजा करता होता बच्चे वीणा छेड़ देते कोई बच्चा वीणा को गिरा देता घर झंकार से भर जाता बड़ा डिस्टर्बेंस मालूम होता रात लोग सोए होते चूहे जो दौड़ जाते बिल्लियां दौड़ जाती वीणा गिर जाती आवाज हो जाती भरमगर कोलाहल हो जाता नींद टूट जाती फिर आखिर घर के लोगों ने तय किया कि इस वीणा को यहाँ से हटा देना उचित है ये बड़े उपद्रव की चीज हो गई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 और दोष दे दिया जीवन को कि जीवन है असार जीवन है व्यर्थ जीवन है दुख जीवन है नरक जीवन है छोड़ देने योग और जब जीवन को छोड़ देने योग समझ लिया गया जब वीणा को हम कचरे घर पे फेंक आए तो अगर वीणा टूट जाए और अगर असार हो जाए और अगर वीणा के तार बिखर जाएं, तो आश्चर्य क्या है हजारों साल से जीवन उपेक्षित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 उसकी बग्गी जुट के तैयार हो गई वो बैठने को था तभी उसे ख्याल आया कि उसकी नास की खाली है। उसने सोने की डिब्बिया निकाली और अपने लड़के को कहा कि तू शीघ्र जा अच्छी से अच्छी नाश इस नफ खरीद ला इस डिब्बी को भरवाला उसे पांच रुपए दिए वो लड़का भागा बाजार की तरफ लेकिन रास्ते में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 जाके उसने पिता के हाथ में डब्बी दे दी उन्होंने देखी डब्बी भरी थी खुश उन्होंने डब्बी खिस्सी के भीतर रख लिया वो राजमहल पहुंच गए फिर भोजन का पहला दौर चला राजा के पास ही वो धनपति बैठा था दौर के बाद उसने अपनी सोने की डब्बिया निकाली राजा को कहा कि थोड़ी सी नाश लेंगे लेकिन राजा ने कहा अभी नहीं थोड़ी देर बाद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 राजा ने कहा नहीं नहीं यहां राजमहल में घोड़ी की लीप की बास कहा फिर उसने डब्बी बंद रख ली लेकिन वो बार बार सूं के देखता रहा कि कहीं से घोड़ी की लीप की बास चली आती है फिर दूसरा भोजन का दौर चला उसने बाद में फिर डिब्बिया निकाली राजा को कहा अब आप लेंगे राजा ने अब की बार इंकार करना ठीक ना समझा उसने भी बड़ी चुटकी भरी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 चारों तरफ दुख मालूम पड़ता है फिर जिसको दुख मालूम नहीं पड़ता हम कहते हैं तुम अभी ना समझो जरा थोड़े दिन जिंदगी में जियोगे तो पता चल जाएगा अभी जवान हो अभी होश नहीं जब बूढ़े होगे तब तो पता चलेगा कि जिंदगी आसार है बूढ़े होते होते तक वो भी ना चख लेगा वो भी उन्हीं शास्त्रों को पढ़ लेगा और उन्हीं शिक्षकों के चरणों में बैठ जाएगा वो भी उन मंदिरों मस्जिदों में हो आएगा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 बूढ़े ने फिर वही पूछा उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम आते हो वह आदमी खुशी से भर गया कोई धन्यवाद कोई अनुग्रह उसकी आंखों में चलका कोई स्मृति की सुगंध उसके चारों तरफ गूंज उठी और वो उसकी आंखों में आंसू भराया और वो कहने लगा उस गांव के लोगों की याद भी मेरे प्राणों को एक आत प्यास से भर देती उनको छोड़ना पड़ा ये बिछोड़ भारी है उस गांव जैसे प्यारे लोग कहाँ मिल सकेंगे लेकिन अभागा था मैं परिस्थितियां थी कि मुझे गाँव के बाहर रोटी रोजी कमाने को निकलना पड़ा लेकिन सपना यही रहेगा मन में कि जब भी मौका मिले वापस वहीं पहुंच जाऊं मेरी कब्र वहीं बने उसी गांव में उस गांव जैसे प्यारे लोग कहीं भी नहीं क्या मैं इस गाँव में रुक सकता हूँ उस बूढ़े ने उठ उसे गले से लगा लिया और कहा मैं सत्तर साल से इस गाँव में हूँ तुम आओ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 उसे जब जेल के भीतर ले जाया जा रहा था अदालत से तो उसने गुस्से में सुपरिंटेंडेंट को कहा कि कैसी हथकड़ियां हैं इतनी बजनी इतनी बजनी हथकड़ियों की क्या जरूरत उसने जाके कोठरी में जब उसे बंद किया जा रहा था तो उसने लाते फेंकी चिल्लाया कूदा की इतनी छोटी कोठरी, उसे छह सप्ताह बाद फांसी हो जानी उसने जेल के अधिकारियों की नाक में दम ला दी वे रोज प्रार्थना करने लगे कि छह सप्ताह जल्दी बीत जाएं। वो आदमी हर चीज में रोटी तो फेंक देता पानी तो लात मार देता बिस्तर तो उठा कर उसने नीचे फेंक दिया कि कैसा बिस्तर फिर आखिरी दिन सुबह उसे उठाया गया उसने उठने से इनकार कर दिया उसने कहा नाश्ता कहाता के फांसी पर नहीं जा नाश्ता कहा है उसके दौड़ के नाश्ता लाया गया उसने नाश्ते में लात मार दी कि क्या सड़ा सामान ले आये हो ठीक चीजें लाओ मैं बिना ठीक चीजें खाए फांसी पे नहीं जा सकता ठीक चीजें लाई गई जेल से निकाल के फांसी के तख्ते पे ले जाया गया वो जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तख्ते की तो उसने कहा सीढ़ियां हिलती हैं इनसे अगर कोई गिर जाए तो उसकी जान निकल जाए मैं इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता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 तलाकों के लंबे अध्ययन से यह पता चला है कि जो लोग पत्नियां बदलते हैं जो पत्नियां पति बदलती है हर बार महीने दो महीने में पाते हैं कि तो फिर वो, वो आदमी मिल गया बड़े मनोवैज्ञानिक परेशान थे कि ये हो क्यों जाती है भूल ये भूल नहीं है ये जीवन का सीधा तर्क है जिस स्त्री ने पहली बार पति को खोजा था वही स्त्री दूसरे बार भी तो पति को खोजेगी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 तुमने मुझे बंबई का निवासी बनाया है मेरी जान ले ली तुम्हारी मैं हत्या करूंगा तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता भगवान इसलिए छिपा रहता है सुना है मैंने जब उसने पृथ्वी बनाई आदमी बनाए आदमी को बनाते ही वो बहुत गबरा गया और उसने देवताओं से पूछा कि कोई रास्ता बताओ मैं आदमी से कैसे बचू क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मालूम होता है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 जहा जाने की कोई जरूरत नहीं वहां वो हजार यात्रा करेगा जान जोखम में लगाएगा और पहुंच जाएगा मुझे मुझे मत छिपाओ मुझे कोई ठीक सुरक्षित जगह बताओ फिर एक बूढ़े देवता देवताने का फिर एक ही तरकीब है कि तुम आदमी के भीतर छिप जाओ उसे ख्याल ही नहीं आएगा कि इतना धोखा इतना डिसेप्शन भी हो सकता है कि हमारे भीतर छिपे तो सारी दुनिया खोज लेगा और अपने भीतर नहीं झाँक पाएगा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 वन सेल्फ कभी ऐसा ना हो जाए कि अपने साथ छूट जाऊं क्योंकि अपने साथ छूटा कि वो सारा दुख जो मैंने इकट्ठा कर रखा है वो दिखाई पड़ना शुरू होगा वो इतना घबराने वाला है इतना घबराने वाला कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार कर देगा कि मर जाओ ऐसे जीने में ठीक नहीं है इसलिए सारी दुनिया एस्केप करती है अपने से भागती रहती है अपने से भागती पति पत्नी में भाग रहा है पत्नी पति में भाग रहा है बाप बेटों में भाग रहे हैं बेटे सिनेमा घर में भाग रहे हैं सब भाग रहे, रहे, रहे हर एक दे देगा की मैं अपने से बचना चाहता हूं मैं अपने से भागना चाहता हूं एक कृपा की मेरी अपने से मुलाकात ना हो जाए कहीं मैं खुद से ना मिल जाऊं यही एक डर है और सब कुछ हो जाए अपने से मिलना ना हो जाए लिए लोनलीनेस अकेलापन काटता है घबराता है एक आदमी को कहो कि अकेले रहना पड़ेगा अच्छे महीने वो कहेगा मैं पागल हो जाऊंगा अकेले मैं नहीं रह सकता मुझे कंपनी चाहिए मुझे साथ चाहिए सांस किसलिए चाहिए आनंदित आदमी अकेला रह सकता है दुखी आदमी अकेला नहीं रह सकता आनंदित आदमी अकेला रहना चाहता है भीड़ से बचना चाहता है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 जीवन की निंदा करने वाले शिक्षक पैदा हुए और सारी दुनिया को उन्होंने दुख के एक अंधकार पूर्ण घेरे में घेर के खड़ा कर दिया हम सब उस घेरे में खड़े इस घेरे को तोड़ में। तो कल मैंने कहा था रिबिलियन अगेंस्ट नॉलेज आज आपसे कहता हूं रिबेलियन अगेंस्ट पेसिमिजम